श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी तुरियानंद बचपन में हरिनाथ शारीरिक उन्नति तथा ब्रह्मचर्य पालन पर थोड़ा ज्यादा ही जोर दिया करते थे वे प्रतिदिन अखाड़े में जाकर कुश्ती लड़ते थे वे एक साथ लगातार सौ दंड तथा पाँच सौ बैठक लगा सकते थे सांस के लड़के कहते इतना मत करो खूब ज्यादती शुरू कर दी है आखिर मर जाओगे जंग व्यंग्यपूर्वक हरिनाथ उत्तर देते मैं अकेला ही मर जाऊंगा और तुम लोग बचे रहोगे साधना के क्षेत्र में भी वैसा ही था बाल ब्रह्मचारी हरिनाथ गायत्री जप तथा संध्या संध्योपासना तो नियमित रूप से करते ही थे इसके अतिरिक्त उन्हें प्रतिदिन तीन बार गंगा स्नान स्वपाक हविष्यान्न भोजन तथा कठिन शैया पर शयन आदि का अभ्यास था साथ ही वे शास्त्र पाठ आदि भी खूब करते थे वेदांत विचार में तो वे अल्प आयु से ही पारंगत हो गए थे उनके आचार व्यवहार में इस प्रकार असामान्यता देखकर हिताकांक्षी पड़ोसियों ने महेंद्रनाथ को सावधान कर दिया पर बड़े भाई धनोपार्जन में समर्थ थे उन्होंने इस मात्र मातृपित्रहीन छोटे भाई को नियंत्रण द्वारा तत्काल संसार में बांधने की आवश्यकता नहीं महसूस की उन्होंने कहा हरिनाथ तो निष्ठावान ब्राह्मण के सदाचार में ही रत है इसमें आपत्ति का क्या कारण है यह निरंकुश स्वाधीनता एक ओर जहां हरिनाथ को कभी कभी विपत्ति में डालने लगी वहीं दूसरी ओर उनकी सदवृत्तियों को विकसित करके उन्हें अभिज्ञता प्राप्त कराती हुई उन्हें अपने आदर्श में सुप्रतिष्ठित करने लगी गंगा स्नान से उन्हें विशेष प्रेम था घड़ी न होने के कारण कभी कभी तो वे भूल से रात में ही उठकर गंगा तट पर पहुंच जाते और गंगा स्नान करके लौट आते थे एक दिन इसी प्रकार चांदनी रात में उषा के पूर्व ही वे गंगा स्नान के लिए चल दिए गले भर पानी में उतरकर कर स्नान करते हुए उन्होंने देखा कि पुआल के ढेर जैसी कोई चीज बहती हुई उन्हीं की ओर चली आ रही है तट पर शोर मचा घड़ियाल घड़ियाल ऊपर चले आओ त्यों ही स्वाभाविक रूप से हरिनाथ शीघ्र ही पानी में से बाहर निकल आए परंतु दूसरे ही क्षण उन्हें स्मरण हो आया मैं तो वेदांत विचार करता हूँ न क्या यही है मेरा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहना बस वे पुनः गंगा में उतर कर विचार करने लगे मैं शुद्ध आत्मा हूँ मेरे देह नहीं है मृत्यु नहीं है सौभाग्यवश जल में खलबली हो उठने से अथवा अन्य किसी कारणवश घड़ियाल फिर दिखाई नहीं दिया आचार निष्ठ होने पर भी हरिनाथ गुणग्राही थे उन दिनों जनरल असेंबली में बाइबल पाठ अनिवार्य होने पर भी पाठ के समय कक्षा प्रायः शून्य ही रहा करती थी पर हरिनाथ अपने हाथ से नारायण की पूजा करके विद्यालय में पहुँच श्रद्धा पूर्वक बाइबल का पाठ न करते थे कविवर सुरेंद्रनाथ मजुमदार का महिला काव्य तथा तुलसीदास की दोहावली उन्हें कंठस्थ थी संध्या समय गंगा तट पर बैठकर महिला काव्य से माता के अंश की अथवा दोहावली की अविच्छिन्न आवृत्ति करते रहते थे जिससे सांध्य किरणोद्भाषित पवित्र गंगा तट पर एक अपूर्व आध्यात्मिक वातावरण की सृष्टि हो जाती थी पिता के देहावसान के पश्चात भोजन आदि के बारे में हरिनाथ की कठोरता क्रमशः बढ़ती जा रही थी परंतु शरीर के सहन कर पाने की भी तो कोई सीमा है शीघ्र ही उन्हें आमातिसार हो गया और घर के लोगों के बहुत कहने सुनने पर उन्हें इस विषय में थोड़ा शिथिल होना पड़ा इस प्रकार बाहर की कठोरता कुछ मंद हो जाने पर भी एक घटना ने उनके अंतर के वैराग्य को और भी तीव्र कर दिया प्रियनाथ और केदारनाथ नाम के उनके दो चचेरे भाई थे जो उन्हें विशेष प्रिय थे केदारनाथ का कम उम्र में ही हैजे से देहांत हो गया हरिनाथ ने खड़े खड़े सारा दृश्य देखा मानव जीवन कितना क्षणभंगुर है तथा मृत्यु के सम्मुख मानव के सारे प्रयास स्नेह के सारे आकर्षण कितने व्यर्थ हैं